तो आइए आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ दियानी देवयानी हाँ हमारे साथ देवयानी सिंधे हैं जो चीफ आर्किटेक्ट हैं और उनका कार्ड पे लिखा है अर्बन आर्ट्स तो उनके बारे में उनके पास जानकारी है तो हम जानेंगे कि अर्बन आर्ट्स क्या है ये तो आप सभी की तरफ से दिवयानी सिंधे का बहुत बहुत स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में नमस्कार श्रोता मेरा नाम है देवयानी प्रमोद शिंदे वैसे तो मैं महाराष्ट्रियन हूँ और प्रेजेंटली हैदराबाद में मेरी आर्किटेक्चरल फॉर्म है जिसका अच्छा, नाम है अर्बन आर्ट्स अच्छा, अच्छा अच्छा अच्छा और उसके अंतर्गत हम आर्किटेक्चरल इंटीरियर और लैंडस्केपिंग डिजाइनिंग करते हैं क्या है? हाँ तो ये आर्किटेक्चर के अंडर ही हम सब कुछ करते हैं तो हमारी बड़ी फर्म है जिसमें हम हमारे इंजीनियर्स वगैरह भी काम करते हैं नहीं, और नहीं, कोई इंटीरियर डिजाइनर्स भी काम करते हैं अच्छा अच्छा लेकिन अच्छा। हमारी फर्म की विशेषता ये है कि हम फॉर एग्जांपल किसी का मकान अगर कंस्ट्रक्शन करने का है तो मकान के जुड़े हुए संदर्भ जो भी होता है जैसे इंटीरियर्स होता है आजकल स्पेशलिटी डॉक्टर्स के जैसे स्पेशलिटी वाले भी आ गए ना इंटीरियर डिजाइनर्स प्रेट फर्म्स हो गए हैं लैंडस्केपिस्ट हो गए हैं लेकिन हमारी फॉर्म पूरा एट वन प्लेस ऐसा देती है सब कुछ एक जगह, सब कुछ एक जगह उनको मिल जाता है क्योंकि मेरी ये मान्यता है कि जब हम डिज़ाइन करते हैं घर या ऑफिस या कुछ भी तो उसका पूरों का हम सोच विचार करके ही वैसा डिज़ाइन बनाते हैं तो वो क्लाइंट के लिए भी बहुत अच्छा हो जाता है हाँ, कि हो कौन हो सी तो हाँ कौन सी जगह क्या रखना है उसके लिए कैसा दिखे दिखेगा ये वगैरह सब उसको हम सोच के बनाते हैं तो हमारी एक ऐसी फर्म है जहाँ सब कुछ हमें मिल जाता है क्या बात ये अच्छी बात आपकी लगी मुझे क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है कि कई लोग मकान तो बना लेते हैं फिर इंटीरियर डिजाइनिंग के लिए अलग जगह पर जाना पड़ता है फिर उसमें कुछ और लाइट्स के लिए अलग जाना जाता है फिर वो डेकोरेशन के लिए कुछ और लोगों से डिजाइनिंग करने हाँ। के लिए फिर कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि सारा बनने स्पेस स्पेस ही नहीं मिला, हाँ। और स्पेस ही नहीं नहीं मिला मिला और तो वापस वापस क्या करें आप हाँ। थोड़ा सा हाँ। करना पड़ेगा हाँ हाँ। तो ऐसी चीजें शायद नहीं होगी आपके पास आने हाँ। के बाद क्लियर पिक्चर होगा कि हमें ये चीज चाहिए तो उस टाइम से वो चीजें मिल जाएगी बहुत ही हाँ अच्छी बात आपने बताया मेरे क्लाइंट ऐसे है 20 या 25 साल पुराने क्लाइंट्स अभी उनके बच्चों के लिए भी उनके वो हो अभी मेरे अच्छा। <laughs> उनको इतना अच्छा लगता है, जो है, सभी को पसंद आता है और वो कंटिन्यू प्रोसेस में चलते रहते हाँ हैं तो बहुत ही अच्छी बात आपने बताया तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं ये जानना चाहूंगा मेरी और आपकी पहली मुलाकात है हम लोग मिल रहे हैं आज इस स्टूडियो के माध्यम से कार्यक्रम के माध्यम से और बिल्कुल हमारे श्रोतागण भी आपकी आवाज़ से रूबरू हो रहे हैं पहली बार तो मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में बताएं अपने बारे में यानी देखिए मेरा वैसे भारत में कितने तो भी स्टेट्स है जन्म मेरा इंदौर में हुआ मध्य प्रदेश में अच्छा हाँ और माँ बाप जैसे उनकी नौकरी थी महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में पालना हुई फिर शादी के बाद मैं आंध्र प्रदेश में चली गई ऐसा <laughs> तीनों स्टेट से हमारा संबंध है <laughs> तो यानी अभी समझो तो तीनों भाषा आती है <laughs> और वो बहुत अच्छा यानी और मेरा स्कूलिंग मेरे माता पिता बहुत एजुकेटेड थे इसीलिए स्कूलिंग भी बहुत अच्छा हुआ है और इसीलिए मैं एजुकेटेड हुई उस जमाने में महिलाएं उतनी पढ़ती नहीं थी तब मेरी माँ डबल ग्रेजुएट थी अच्छा हाँ तब उसी उसका यानी यही था कि मेरी बच्ची भी बहुत पढ़े तो इसीलिए मैं भी बहुत पढ़ी <laughs> <laughs> तो मैंने एक्चुअली एजुकेशन में एम भी किया हुआ है अच्छा और शादी जिससे हुई वो आर्किटेक्ट पति मिला तो मेरा आ, एजुकेशन एक्चुअली बीएससी एस होने के बाद में उन्होंने मेरे को आर्किटेक्ट बनाया अच्छा <laughs> तो यानी कि मेरे पिताजी बोल रहे थे कि जिस धंधे में तेरा पति है उसके लायक तेरा भी साथ अगर होगा तो दोनों साथ अच्छा चल सकोगे हाँ, इजी होगा हाँ तो इसीलिए फिर मैंने आर्किटेक्चर शुरू किया हुँ, हुँ। और फिर मेरा आर्किटेक्चर खत्म हुआ और फिर मैंने और मेरा ये था कि मैं नौकरी नहीं करूँगी कहीं पर भी हाँ और यानी एक ऐसा लक्ष्य था कि माता पिता क्योंकि मेरी माँ सर्विस करती थी तो मुझे बचपन में ऐसा लगता था हम घर आते तो माँ घर में नहीं है तो अच्छा नहीं लगता था तो ऐसा लगता था कि मैं कभी भी शादी होने के बाद मैं घर में ही रहूँगी कभी नौकरी को नहीं जाऊँगी या <laughs> मेरे बच्चे आएंगे तो वो ऐसा सोचे कि मेरी माँ तो घर में नहीं है लेकिन ऐसा हुआ कि <laughs> मैं आर्किटेक्ट हो गई फिर घर में सबको क्या लगने लगा कि ये पढ़ी लिखी है घर में बैठ के क्या करेगी तो उन्होंने बताया तू जॉब कर और उस समय ऐसा था कि उस वक्त लेडीज़ यूजुअली जॉब पे जाती थी ख़ुद का ऑफिस खोलना वगैरह ऐसा नहीं होता था आ, होते थे लेकिन एक बहुत दो बहुत कम होते थे तो जब मैं हैदराबाद में गई तो वहाँ पर भी उस वक्त दो तीन लेडी आर्किटेक्ट्स थे तो दो तो सर्विस करते थे एक कॉलेज में टीचिंग यूजअली टीचिंग जॉब ज़्यादा प्रीफर करते थे उस वक्त और लेकिन मैंने बताया था कि मुझे ऐसा बंधन में आने का नहीं है नौकरी के बंधन में वगैरह तो मेरे हस्बैंड ने बताया कि ठीक है तू ऑफिस खोल दे तुझे जब चाहे तब कोई आए तो काम कर ले नहीं तो नहीं कर ले तेरी मर्ज़ी से नहीं। नहीं। तो मैंने हाँ कर दिया लेकिन बाद में मुझे इतना इंटरेस्ट आने लगा फिर मैं क्योंकि अपना मेरा खुद का ऑफिस होने की वजह से बच्चों को भी देख सकती थी वह भी देख सकती ये मुझे फ़ायदा हुआ और फिर उसमें बहुत इंटरेस्ट भी आने लगा और फिर ऐसी गाड़ी चलती रही तो बच्चों का भी साथ साथ होते रहा और बच्चों को भी मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को भी बहुत खुशी होती है कि मेरी माँ इतनी पढ़ी लिखी है उनको भी अच्छा लगता है और बच्चों के ऊपर संस्कार भी अच्छे होते हैं उसके ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि कई बार हम लोग नौकरी तो कर लेते हैं लेकिन फिर बच्चों का वो ख्याल जैसे कि आपने कहा कि माता पिता बाहर चले जाते हैं तो बच्चे एमटी फील करते हैं तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए ये बहुत ही अच्छी बात आपने फील किया और उसको कायम करने के लिए यानी उसको सक्सेस बनाने के लिए आप बिजनेस करना ही सोचा आपने हाँ जी और कितना समय नौकरी आपने की कि नहीं की नहीं मैंने बिल्कुल नहीं की <laughs> <laughs> नौकरी नहीं की मुझे एक्चुअली क्योंकि मैंने एमएड भी किया था ना हाँ। तो इसीलिए मुझे कुछ बाजू में जब मैं घर में थी तब मुझे बाजू में एक स्कूल था उन्होंने बुलाया था तो हजब बोल रहे थे उनके मदद करने के तुझे क्या होता है तो मैं थोड़ा पार्ट टाइम ऐसा लेकिन उन्होंने बताया जब बच्चे स्कूल में जाते थे तब वो उन्होंने बताया कि आप करने को क्या होता है तो मैं एक साल किया था लेकिन वो बहुत नाखुशी से किया था <laughs> लेकिन जब बच्चों के साथ रहती थी तो छोटे बच्चे थे तो उनको सिखाना भी अच्छा भी लगता था हाँ उनके जो पोएम्स थे क्योंकि मुझे थोड़ा संगीत का भी शौक़ था हुँ, हुँ, तो हम ऐसे पोएम्स थे वो संगीत के माध्यम से उनको मैं सिखाती थी।, थी तो सारे स्कूल वाले बच्चे वहाँ आ जाते थे उनको भी बहुत इंटरेस्ट आता था हुँ, हुँ, हु, चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप अपने करियर में आगे बढ़े और एक मन में था कि नौकरी नहीं करना है आपको बिजनेस ही करना है और घर से ही करना है ताकि बच्चों की पालना परवरिश अच्छी हो सके तो ये एक बहुत ही अच्छा जो फील आप लेके चल रहे थे अपने लाइफ में काफ़ी अच्छा सोच ले आप चल रहे थे तो मैं एक और बात पूछना चाहूंगा जैसे कि हम लोग करियर के बारे में आज के युवा जैसे बहुत सारे करियर के आ, सेक्टर्स बन गए हैं हा, हा, आज समझो कोई भी जैसे आपने कहा आर्किटेक्ट में भी उसमें भी काफी चीजें आ जाती हैं जैसे डिजाइनिंग आएगा वो आएगा ये आएगा सब कुछ आ जाएगा तो इतना वास्ट चीज होने के बाद भी आ, बच्चों को ये पूछा जाता है कि आप क्या बनना चाहते हैं हाँ। तो आपके मन में किस तरह की बातें थी जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे तो क्या हाँ, बनना पहले तो आइडिया नहीं रहती ना किसी को भी कि प्रोफेशन की हुँ। हुँ। तो आजकल तो बहुत सारे कर बता रहे हैं प्रोफेशनल्स आके भी बता हा, रहे हा, कि किस फील्ड को तुम्हें चूज करना चाहिए क्या करना चाहिए फिर भी बच्चों को इतनी जल्दी आइडिया नहीं आती लेकिन आजकल मीडिया की वजह से भी नहीं। नहीं। उनको आइडिया बहुत आ गई है हमारे ज़माने में कुछ पता नहीं, नहीं होता था, था हाँ और आर्किटेक्ट्स भी उस वक्त बहुत ही कम थे और लेडी आर्किटेक्ट्स तो ना के बराबर थे तो आजकल तो मीडिया की वजह से उनको सब कुछ इंटरनेट में चले जाऊँ गूगल में चले जाओ सब कुछ पता होता है कि ये फील्ड में क्या क्या होता है क्या क्या जी, जी, और वो उसमें इस इतना ये माइन्यूट हो रहा है स्पेशलाइजेशन कि आप आ, अभी इंटीरियर्स में चले जाओ आप पहले तो हमारा एक ही एक ही था अभी हमारे इसमें भी फैकल्टीज हो गए कि इंटीरियर का स्पेशलाइज इंटीरियर्स में हमें आर्किटेक्चर की डिग्री मिलती है यानी स्पेशलिटी हो गई वो लैंडस्केपिंग की भी स्पेशलिटी हो गई बीआर से भी स्टार्ट होता है बाद में एमआर से भी आप ले सकते हो तो वो स्पेशलिटी हो गई अभी आजकल ग्रीन आर्किटेक्चर हो गया ग्रीन आर्किटेक्चर बहुत आजकल चल रहा है, चल रहा है हाँ, और हाँ, चाहिए भी वैसे तो उसमें भी स्पेशलिटी में जा रहे हैं तो बहुत सारा स्कोप है एक्चुअली अच्छा ये ग्रीन आर्किटेक्ट जैसे कि आपने शब्द यूज़ किया तो इसमें क्या कंस्ट्रक्शन के लिए या कुछ करने के लिए हमें एक्स्ट्रा अमाउंट की जरूरत पड़ती है क्या एक्स्ट्रा अमाउंट ऐसा नहीं लेकिन एक क्या ऐसा खर्चा आता है नहीं नहीं कुछ है। <laughs> वैसा तो खर्चा नहीं आता है एक्चुअली कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना हाँ। कि सस्ता बार बार लेना पड़ता है और एक ही बार लेना महंगा ज़्यादा महंगी चीज़ें नहीं सिर्फ अपनी क्या है दृष्टि भी ओपन होनी चाहिए और सब कुछ और इसमें जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना ये इसमें उनका अभ्यास होता है कि ये चीज़ लगाने से अभी ग्रीन आर्किटेक्चर यानी क्या है कि हम इन्वयरानमेंट में ज़्यादा जैसी उष्णता बढ़ रही है उससे जो नुकसान जो हो रहा है उससे हमें तकलीफ ना हो हुँ, हुँ, हुँ, अब जैसे बहुत इलेक्ट्रिसिटी हम खर्चा कर रहे हैं तो हम पावर भी ज़्यादा खींच रहे हैं तो वो ख़र्चा भी ज़्यादा ना हो उसका फिर बाद में नुकसान हमें ही होता है ना और जैसे ग्रीनरी लगाओ फिर ग्रीन आर्किटेक्चर यानी ये नहीं है कि ग्रीनरी लगाओ लेकिन ग्रीन आर्किटेक्चर में बहुत सारा है जैसे यूज़्ड चीज़ें होती है वो भी हम इस्तेमाल करते हैं तो अगर सपोज़ एक घर मैंने मुझे बाँधना है नया वाला और पुराना घर मैंने तोड़ दिया है तो उसकी चीज़ें भी अगर मैं इस्तेमाल कर लूँ फिर से रीयूज करते न्यू, रियूज करते, हम्म तो वो भी ग्रीन आर्किटेक्चर में आता है और ग्रीन आर्किटेक्चर में ये भी है कि थोड़ा भी धूल वगैरह इधर उधर ना जाए इधर का पानी उधर वेस्ट ना हो तो हमें बहुत सारी यानी सावधानियां बरतनी पड़ती है उसमें अच्छा बहुत सारी वो डिटेल में बहुत बहुत ज्यादा हाँ <laughs> लेकिन उसमें हमें पहले से देखना पड़ता है शुरुआत से लास्ट तक देखना पड़ता है हर एक चीज का देखना पड़ता है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का और ब्रेक में हम लोग एक गीत सुनते हैं तो मैं चाहूँगा कि आपको कौन से गीत पसंद है क्योंकि आप संगीत से भी जुड़ी रही हैं तो पुरानी फिल्मों के गीत अच्छे जी जी कौन सा एक गीत जो आपको बहुत टच ही करता है आप हमेशा सुनना पसंद करते हैं देखो वो अनपढ़ का एक गीत था लता मंगेशकर का आपकी आप नज़रों ने समझा आपकी नज़रों ने समझा वो बहुत प्यारा गीत है चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आप सुन रहे हैं रेडियो मतबन 90.4 एफएम पर विशेष मुलाकात और हमारे साथ देवयानी सिंधे जी हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हुए एक गीत सुनते हैं उसके बाद फिर लौट के आते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो मतबन 90.4 एफएम सुनते रहो मुस्कराते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात कार्यक्रम में और देवयानी सिंधे हमारे साथ हैं जो चीफ आर्किटेक्चर हैं और साथ ही साथ अर्बन आर्ट्स का जो कंपनी है वो चलाते हैं जिसमें सब कुछ यानी शुरुआत में ही हमने बात की कि एक बार आपको अगर घर बनाना है उसका पूरा ही स्ट्रक्चर इंटीरियर डिज़ाइन से लेकर जो कुछ भी चाहिए आपको वो वहाँ पर आपको मिल सकता है तो एक ही बार आप खर्चा करते हैं तो एक मना कहीं और भटकने की आपको ज़रूरत जिस तरह का आप लाइफ से घर बनाना चाहते हैं हैं वैसे आपको बन के मिल जाएगा तो आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव काफी आते रहते हाँ जी, हैं कभी हाँ कभी सुख कभी दुख हाँ। चाहे अमीर हो या गरीब हो लेकिन ये चीजें सभी के पास आता है रूप अलग अलग होते हैं इसके तो हाँ। मैं चाहूंगा कि आपके जीवन में सबसे ज्यादा पेनफुल सिचुएशन कब और क्यों था देखिए क्योंकि बहुत सारों से संबंध होता है और कभी कभी क्लाइंट भी ऐसे मिल जाते हैं कि हम समझ में नहीं आता कि वो कैसे है एक वक्त ऐसा एक क्लाइंट मिला था मुझे और ये प्रोफेशन ऐसा है कि लोगों की आजकल डॉक्टरों की वजह से डॉक्टरों की डॉक्टर नाम सुनते ही पेशेंट और ये बाकी लोगों की भावनाएं कैसी हो जाती है बदल जाती हाँ बदल जाती है वैसे इस प्रोफेशन में भी होता है अच्छा क्योंकि वो क्या समझते हैं कि ये भी भ्रष्टाचारी है ये भी पैसे लेते हैं और और होता भी है ऐसा लेने वाले लेते ही हैं क्योंकि जब मेरा ऑफिस में लोग आते थे ना तो जैसे किसी को मार्बल बेचना है या किसी को प्लाईवुड बेचना है वो बोलते थे कि ये हमारी कंपनी का मैडम आप आपको ट्वेंटी फाइव परसेंट मिलेगा आपको ये करेगा तो पहले पहले तो समझ में नहीं आता ये क्यों ऐसा बोल रहे हैं यानी फिर मुझे फिर लगा कि अरे ये तो क्लाइंट के ही पैसे बढ़ा के ही इनको दे रहे लेकिन ऐसा होता है तो फिर एक दिन क्या हुआ आ, एक जो मेरा क्लाइंट था बहुत उसकी स्कूल चल रही थी हमारी स्कूल की बिल्डिंग थी तो स्कूल की बिल्डिंग के लिए उसने जो प्लाईवुड और ये बहुत सारा फर्नीचर भी किया था तो वो कारपेंटर को पैसा नहीं दे रहा था वो प्लाईवुड वाले को पैसा नहीं दे रहा था तो मेरी समझ में नहीं आ रहा था ये ऐसा क्यों कर रहा है वो कारपेंटर भी मुझे बोल रहा था क्योंकि कारपेंटर्स वगैरह जो है ना अब वो हमें पूछते हैं क्लाइंट कि आपको कोई पहचान का होगा तो आप हमें बताइए वहाँ से हम कारपेंटर आपके पास होंगे तो आपको नए सारे लोग होते हैं वर्कर्स तो हम किसी का भी नाम बता देते हैं कि जाओ आप उनके पास काम है आपको मिल जाएगा और हम अच्छा जो कारपेंटर है या अच्छा जो वर्कर है उसको भी हम यानी क्लाइंट को बताते हैं ये बहुत अच्छा है तो उनको लगता है शायद कि इसका नाम बताया या नहीं इनसे ये इनसे कुछ लेते, लेते हैं <laughs> <हुँँगे>। <laughs> तो एक दिन ऐसा मैं गई तो वो कारपेंटर को बहुत गुस्सा हो रहे थे बहुत गुस्सा हो रहे थे मेरे सामने मुझे बहुत बुरा लगा कि ये क्या है और फिर उसको पैसे भी नहीं दे रहे थे बहुत काम किया था वो बेचारे वो लोग वर्कर है वो उसको भी तो दूसरों को देना, देना पड़ता है ना पड़ता। पैसा तो वो मेरे पीछे और हुई ये बात कि अब मैंने उनको सजेस्ट किया था तो वो लोग भी मेरे पीछे पड़ गए कि मैडम वो पैसे नहीं दे रहे वो प्लाईवुड शॉप वाला बोल रहा मैडम वो पैसे नहीं दे रहा <laughs> अरे मैं क्या करूँ <laughs> इसलिए वो दैट वॉज वेरी हॉरीबल इतना बुरा लग रहा था मुझे मैं उसको बता रही थी भाई इनके पैसे दे दो तो वो मुझे डायरेक्टली कुछ नहीं बोल रहे थे लेकिन वो उनको पैसे नहीं दे रहे थे अच्छा अच्छा मुझे कुछ नहीं बोल रहे थे लेकिन मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि क्यों नहीं दे रहे पैसे फिर मैंने उनको बताया भाई मैं आपको कभी किसी का नाम नहीं बताऊंगी या किसी को सजेस्ट नहीं करूंगी आपके लिए आप उनके क्यों उनको तकलीफ दे रहे वो प्लाईवुड वाला अमीर था बहुत लेकिन उसका भी तो कहीं होगा ना धंधा ऐसा ही चलता इधर से लेके उधर देना उधर से ले बार बार मुझे उसके फोन आने लगे फिर मैं तो इतनी तंग हो गई लास्ट में मैंने वो क्लाइंट का काम छोड़ दिया मैं बोली एक तो काम हो ही गया था उसका असल में सिर्फ कुछ क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं कि पैसे नहीं देना इसलिए कुछ भी बहाने से ऐसा काम, ऐसा करते, काम करते हैं कि अभी <laughs> लास्ट में कोई आएगा नहीं हमें पैसे मांगने को ऐसा भी काम करते वो तो वो उसमें से एक क्लाइंट वैसा था जी जी तो फिर मैंने वो बहुत मुझे फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि मेरा इसमें पार्ट नहीं है कुछ भी फिर फिर भी फोन्स आते रहते हैं एक्चुअली हाँ, वो क्या हुआ प्लाईवुड वाले फिर लास्ट में प्लाईवुड वाला मुझे बोला मैडम आप आधा दे दो आधा वो दे देगा आ, मैं बोली <laughs> मैं आधा दे दू <laughs> लेकिन इतने फोन से मैं तंग आ गई लैंडलाइन पे आ रहा था मेरे मोबाइल पे आ रहा था फिर मैं तंग आके फिर मैं मैं बोली भाई मैं इतना नहीं दे सकती आप इतना ले लो जाओ छोड़ो मेरे पीछा छोड़ो यानी ऐसी मुसीबत मेरे को आ गई मैंने कुछ किया नहीं लेकिन मेरे को पैसे उसको देने पड़े हाँ इतनी मुसीबत तब से मैंने सोचा कि मैं किसी को नाम नहीं सजेस्ट करूंगी किसी का दुनिया ऐसी हो गई है ना किसी सब ऐसे हो गए इसलिए किसी पर भरोसा रखना मुश्किल हो गया सबको चलिए बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस आपने शेयर किया और इसी के साथ मैं एक और बात पूछना चाहूंगा सबसे ज़्यादा खुशनुमा जो लाइफ ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ जिसको कहेंगे हम लोग हाँ। यादगार जो पल है आपके जीवन के कुछ बताइए लाइफ में तो ऐसी घटनाएं बहुत, बहुत सारी, सारी आती हैं कि जब हमें लगता है कि दुनिया में क्या कोई नहीं है क्या मेरा हुँ, हुँ। देखो बचपन में तो माँ बाप भी लेकिन माँ बाप भी डांटते हैं तब ऐसा लगता है कि माँ बाप भी नहीं है क्या अपने <laughs> शादी होने के बाद लगता है फिर सास ससुर भी यानी सास डांटती मैं मुझे सास थी तो वो जब शादी हुई तो सभी ने बताया था कि तेरी सास न बहुत सताने वाली है सब अच्छा। <laughs> तो वो थोड़ा सा डर था मन में लेकिन वो मैं डरती भी थी उसको बहुत डरती थी लास्ट तक डरती रही <laughs> और फिर क्या क्योंकि वो घर आना ही वैसा था तो <laughs> पति भी बहुत गुस्से वाले तो इसीलिए डर लगता था हमेशा <laughs> और कु, कुछ खुल के बात किसी से बोल नहीं सकती बोल नहीं सब बोलते <laughs> तू तो इतनी पढ़ी लिखी हो कि तू तो ऐसे किया <laughs> लेकिन वो जो एक भारतीय नारी का रहता है ना कि बड़ों से आदर से ये करना है उनको उल्टा उत्तर नहीं देना है तो वो बचपन से था हमारा संस्कार तो हमने कभी कुछ बोला नहीं है तो मन में दबा हुआ हो था हुँ, हुँ। कुछ भी कोई भी बोले तो सुन लेना चुपचाप और फिर अकेले में रो लेना ये बहुत था फिर पति का नहीं सुनना एक बार मैंने पति को बताया था तो बोले आज तू मेरी माँ का नाम दे रही कल मेरा नाम बोलेगी कल बच्चों का नाम बोलेगी इसलिए फिर चुप बैठ गई किसी को बोलना ही नहीं कुछ फिर जब बड़े बच्चे बड़े हो गए फिर वो क्या होता है कि बच्चों की तरफ मन जाता है ऐसा लगता है कि बच्चे ही मेरे हैं फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं बच्चे तो भी पढ़ने लिखने चले गए हाँ फिर कोई नहीं साथ में फिर अकेलापन आ जाता है सही। फिर उस वक्त लगता है कि लाइफ में कोई नहीं है क्या मेरा हुँ, हुँ, तो ऐसा खालीपन इतना खालीपन आ जाता है ना तो फिर ईश्वर की तरफ ज्यादा भक्ति की तरफ ज्यादा ध्यान हुँ, जाता हुँ, है सब कुछ करते हुए भी देखो पैसा मुझे बहुत मिलने लगा था सब कुछ था मेरे पास क्या नहीं था हुँ, हुँ, मेरे पास हर काम करने के लिए काम वाली है नौकर चाकर गाड़ी है सब कुछ है मैं बोलूँगी वहां जा सकती हूँ शॉपिंग कर सकती हूँ पार्टियों में जा सब कुछ कर सकती थी लेकिन फिर भी मन को शांति या सुख जो मन की जो खालीपन है वो भरता नहीं था क्या करूं समझ में नहीं आ रहा था भक्ति करूं तो भी समझ में नहीं आ रहा था फिर उसमें मैंने एक दिन ईश्वर को खत भी लिख दिया था अच्छा। कि तू कहाँ है <laughs> मुझे क्यों इतना मैं, मतलब क्यों सता रहा है <laughs> वो भाषा तो भक्तों की भाषा तो ऐसी ही रहती है रहती, ना तू कहाँ है तू दिखता क्यों नहीं मैंने क्या पाप किए है नहीं। कि मुझे इतनी शिक्षा भुगतनी पड़ रही है और फिर अचानक फिर एक दिन क्या हुआ एक भाई ने मुझे ईश्वर का परिचय दे दिया और ऐसा लगा कि सचमुच जिसे मैं ढूंढ रही थी वो मुझे मिल गया बस उस दिन से लेकिन मुझे क्या मिल गया है वो समझ में नहीं आ रहा था क्या भर गया वो समझ में नहीं आ रहा था लेकिन मुझे अब लगता था मुझे कुछ कुछ नहीं चाहिए था अच्छा, हाँ। अच्छा जब एक एक बार मुझे इतना दुख हुआ था कि जब मेरा बेटा पढ़ने को जब गया था वो हमारा एक्चुअली हैदराबाद बहुत बड़ा शहर है वहाँ से भी वो दूसरे गाँव में पढ़ने को गया पुणे अच्छा। में तो मुझे लगा यहाँ इतना है वहाँ क्यों जा रहा तो मेरी वहाँ पे देवरानी देर वगैरह रहते हैं तो वो उनके पास गया तो मैं हर हफ्ते में फ़ोन करती थी उसको कि कैसा है पहली बार घर छोड़ के गया है तो कैसे है इस यानी यंग एज में उनको कुछ कुछ आदतें ऐसी लग जाती है फिर बहुत मुसीबत हो जाएगी इसलिए वो उस चिंता से मैं बार बार फ़ोन कर रही थी तो एक बार मेरी देवरा ने मुझे बोली कि तेरा बेटा ऐसा बोल रहा है मेरी माँ मुझे यहाँ पे भी नहीं छोड़ रही है <laughs> वहाँ पे भी सताती यार तो वो वर्ड मुझे बहुत बुरा लगा बहुत ऐसा लगा कि देखो जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया वो मेरे बारे में ऐसा बोल रहा है कि ये माँ मुझे इतना दुख दे रही इतनी सता रही <laughs> तो तब है ना एकदम ऐसा ऐसा वैराग्य सा आ गया नहीं। कि नहीं इस दिन दुनिया में कोई नहीं जो मुझे इतना प्यारा था बच्चा वो भी मुझे बारे में ऐसा बोल रहे हैं नहीं मुझे नहीं चाहिए ऐसा कुछ भी तो तब ऐसा लगा भगवान तू कहाँ है और फिर उसी खोज में और फिर कभी कभी ऐसा लगता लगने लगा मैं किसी अनाथ बच्चे को गोद लूँ ये भी ख्याल आने लगे थे क्योंकि प्यार किस किस पर करूँ मैं प्यार था तो प्यार किसी को जताना था नहीं तो फिर सब मुझे पगली है इतने बड़े बच्चे हो गया अभी तू क्या किसको और तू कैसी उसको हाँ गोद लेगी कैसा क्या करेगी फिर वो भी चला गया फिर बाद में फिर ईश्वर का परिचय मुझे हो गया तो ऐसा लगा अरे ईश्वरी तो मेरा बच्चा है और वो सबका सबका देखने वाला वो है मैं क्या बच्चे को वो देखूँ वो तो बच्चा उधर है वो भगवान तो कहाँ भी उसको देख सकता है उसका रखवाला तो वही है फिर उस यानी वो जो मुझे पता पड़ा और वो जो ख्याल आया उससे मैं एकदम निर्धास्त हो गई कि मुझे क्या चिंता करनी उसकी <laughs> वही तो चिंता करने वाला चिंता करने है।, करने हाँ। राम बैठा है बस <laughs> वो उस खयाल से बस इतनी मैं निर्धारित हो गई इतनी बेफिक्र हो गई हाँ। बाद में पंद्रह दिन के बाद वो उसी बेटे का फोन आया हाँ। कि माँ कैसी है माँ कहाँ है माँ का फोन नहीं आया देखो जिसकी चिंता मैं कर देती अभी चिंता करने क्या हुआ हमारे <laughs> देखो यानी मुझे तब से ऐसा लगा देखो हम सब कुछ ईश्वर को अर्पण करते हैं ना तो वही सब कुछ कर देता है फिर सही बात है ना हाँ। सब कुछ उसके ऊपर सोप दो सबका देखने वाला रखवाला तो वही है बहुत ही अच्छी बात आपने हाँ। बताया कई बार हम लोग ये सोचते हैं कि सब कुछ मैं कर रहा हूँ हाँ। तो उसमें फिर बड़ा दिक्कत हो जाता हाँ। है हाँ। और कई बार ऐसा भी होता है चाहे अपना हो या पराया हो उनको ज्यादा पूछने लगते हैं तब भी दिक्कतें हो जाती है तो शायद कहीं ना कहीं हम लोग का बैलेंस बिगड़ जाता है तो वो बैलेंस बिगड़ने के कारण सारी चीजें जो है घर अलग लगने लगता है और और हम अपने आप को नहीं फील कर पाते हाँ। पर शायद वही है कि कि आपको सच्ची आ, सच्चाई का पता चल गया, का पता पता चल चल गया गया क्या है हाँ। रहस्य समझ गया तो आपके जीवन में एक बात बड़ा खुशनुमा हाँ, क्योंकि मैं इसके पहले क्या सोचती थी मैं ही सबका कर रही हूँ इनके लिए मैं ही निमित्त हूँ मैं मैं करूंगी इनका तो ही होगा बच्चों के लिए भी मैं ये करूंगी तो वो कर सकेगा ये जो ख्याल था ना वो, वो हाँ वही वो, वो, वो, वो बदल गया हाँ वो बहुत डिस्टर्ब करता था घर का भी मैं इतना ख्याल करती थी हाँ। ये चीज इधर की उधर नहीं चाहिए वो उसकी वजह से मुझे बहुत टेंशन होता था कहीं ना कहीं वो अपनापन और मैं कर रही हूँ वो चीज़ आपको और ये मेरा घर है इसको कोई खराब निकलना इधर की चीज उधर ही होनी फिर एक दिन मेरे हस्बैंड बोले अरे अपना ये घर है म्यूजियम नहीं है <laughs> तो, तो उस वक्त तो लेकिन अब जब अब तो सोचती हूं, सोच के न्यूट्रलाइज हो रहा है जैसे हाँ, कि अच्छा सच में, सच में में घर तो घर ही होता है उसके जैसा नहीं होता <laughs> क्योंकि पेपर पढ़ के ऐसे फेंक देते इधर उधर पड़ा हुआ था हाँ, पेपर हाँ, हाँ, हाँ, तो मैं गुस्सा आता था मुझे कोई आएगा तो क्या बोले इनका घर कैसा है अरे यानी मैं सोच रही थी दूसरों के लिए मेरे और ये बाकी घरवालों का विचार नहीं लोग है लोग मुझे क्या कहेंगे सही बात है <laughs> कई बार आप बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं और खास करके महिलाओं के साथ ऐसा होता है क्योंकि वो पूरा दिन घर में रहते हैं तो उसको ठीक भी रखना है और उसको संभालना भी होता है हा, हा, हा। तो कई बार जो लोग आते हैं उनको थोड़ा डिस्टर्बेंस लग जाता है <laughs> कि ये क्यों कैसा ये कैसा क्यों कर रहा है। <laughs> तो सही बात है लेकिन इन चीजों को जब तक हम लोग थोड़ा सा अलग होके नहीं समझ पाते हैं, हट के वहाँ से जब हम लोग उस व्यक्ति के दायरे में बैठ के कॉमन मैन की तरह तरह जब सोचने शुरू कर देते हैं, हैं। तो शायद चीजें कम होने लगती हैं। बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से आप अपने आप से, अपने शब्दों से अपने भावनाओं से कभी कभी हम लोग दुखी होते हैं लेकिन जब उसमें सही परिचय मिल जाता है कि मेरा कुछ भी नहीं है तो वो चीजें जो है बहुत ही अच्छा फील कर दूसरों को नहीं बदल सकती ना नहीं बदल सकता है हाँ, मैं मैं क्या कर करती थी कर हाँ, कर। मैं उस वक्त ऐसा ही का वैसा ही कर ये बहुत दबाव डालती थी <laughs> <laughs> उससे वो भी दुखी और मैं भी दुखी हो जाती थी <laughs> दोनों भी परेशान चलिए दीवानी सिंधे जी बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत ही अच्छा एक जो है विचार आपने हमारे साथ शेयर किया शायद ये हमारे सभी सुनने वाले अगर महिलाएं सुन रही हैं माताएं सुन रहे हैं बहनें सुन रही, रही हैं तो उन सभी के जीवन में इस तरह की बातें इस तरह की घटनाएं आती, आती हैं है। तो वो चीज़ें जो है शायद आप अगर इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आज के बाद आप भी खुश रहेंगे और दूसरों को खुश दे पाएंगे खुशी दे पाएंगे तो आइए आगे बढ़ते हुए मैं अब हम लोग आखिरी सेगमेंट में पहुँचे हैं तो मैं चाहूँगा कि राजस्थान और गुजरात के काफ़ी लोग आपको सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज अच्छा तो मैं तो सभी को यही स, बताना चाहती हूँ कि अपनी सोच विचार दूसरों के मत दूसरों के ऊपर मत थोपो चाहे वो घर वाले हो या बाहर वाले हो क्योंकि हर एक की अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है भले वो छोटा बच्चा हो या बुजुर्ग हो और सबको सम्मान दो और सबको मैं मैं एक बात बताना चाहती हूँ मेरी सास जो थी जो सब बोलते थे कि ये बहुत यानी कोई इसके नीचे बहू रुक, नहीं, रुक सकती। नहीं सकती हम तीन है। बहुए हैं तीनों में से किसी ने उसको संभाला नहीं लास्ट तक मैंने ही उसे संभाला तो लेकिन मैं कभी उसके विरुद्ध ऐसी नहीं बोलती थी उसी के मुँह से मेरी जो आ, मैके वाले लोग हैं उनके पास बहुत प्रशंसा करती थी मेरी चारे चारे। मेरे पीछे करती थी अर्थात <laughs> क्योंकि उसे शायद लगता था सामने करूं तो ये बिगड़ जाएगी तो लेकिन इतनी ऐसी सांस के मुँह से भी इतना अच्छा खुशी की बात है खुशी की बात मुझे बहुत खुशी हुई जब मेरे चाचा ने मुझे बताया कि तूने हमारी शान ऊँची कर दी <laughs> तेरी सास हमें ऐसा बोल रही थी <laughs> कि मेरी ये बहुत सबसे हीरा है तब मुझे बहुत गर्व हुआ तो मुझे तो ऐसा लगता है कि क्योंकि मैंने उनका मान सम्मान रखा कभी उल्टा बोला नहीं है आ, तो उस वजह से उनका भी सम्मान आपको हाँ तो छोटा का भी सम्मान रखो बड़ों का भी सम्मान रखो देवानी सिंधे जी बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया हम लोग ऐसे सोच सकते ग्यू रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट बहुत ही प्यारा सा संदेश आपने दिया और मैं चाहूँगा कि हमारे सभी श्रोताओं को यही करना चाहूँगा कि हम लोग जब दूसरों को सम्मान देते हैं तो सम्मान अपने आप हमको मिलना शुरू हो जाता है अगर हम सम्मान की अपेक्षा करके अगर चाहना रख के कुछ कार्य करते हैं तो वो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है जहाँ पर फिर हमको सम्मान नहीं मिलेगा तो हमारा बहुत स्ट्रेस में हम चले जा सकते हैं इसलिए ज़रूरी है कि हमें दूसरों को सम्मान देते हुए अपने आप ही हमें सम्मान मिलेगा तो ये चीज़ें को अच्छी तरह से समझ लें हम और इसके अनुसार हम आगे बढ़ते रहें तो खुशी हमारे जीवन में बनी रहेगी इसी के साथ आप सदा खुश रहें मस्त रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और दिव्यानि शिंदे जी को दीजिए इजाज़त नमस्कार नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर सुनते रहो मस्कर रहो